भाष्यार्थ अध्याय बिजाणकोपनषद शांक अध्याचार ब्राह्मणतीन् जरकंभ वैदेहको जगामेसा संबंध विज्ञान में आत्मा साक्षात् ब्रह्म सर्वातर पर्योदस्ति दत्त इत्यादि इतुतिभ्य स एष इविष्ट वदनादिलिंग अस्त व्यतिरक्त मधुकांडे जातशत्रुसंवादे प्राणादीकर्तृत्व भोक्तृपनाधिग पुनः प्राणानादि प्राणनादीलिंग औ सस्त प्रश्ने लिंगो य सामान्य नधिगत प्राणे न प्राणीति इत्यादि दृष्टि दृष्टा इत्यादिनालुप्ता शक्ति स्वभाव अधिगत जनक ह वैदेह जाग ज्वल जगामा इत्यादि रूप से आरंभ होने वाले ब्राह्मण का संबंध इस प्रकार है विज्ञान में आत्मा साक्षात अपरोक्ष सर्वांतर पर ब्रह्म ही है जैसा कि इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है इससे भिन्न कोई दृष्टि नहीं है इत्यादि स्थितियों से सिद्ध होता है इस देह में प्रविष्ट वह भाषणादि लिंग वाला विज्ञानात्मा शरीर से भिन्न है ऐसा मधुकांड में अजात सत्र के संवाद में गार्ग्य और काश्य के प्रश्न में प्राणादि के कर्तृत्व भोक्तृत्व के निराकरण द्वारा ज्ञात होने वाला भी फिर अवशत कुशस्थ चक्रायन के प्रश्न में जो प्राण से प्राणन करता है इत्यादि वाक्य द्वारा लिंग का उपन्यास कर सामान्य रूप से लिंग वाला जाना गया है वही दृष्टि का दृष्टा है इत्यादि वाक्य से अलुप्त शक्ति स्वभाव ज्ञात हुआ है तथा च परोपाधि निमित्ता संसार यथा रज्जुसरसूक्ति का गगनादिषु सर्पोदकर जतमलिनि पराध्यारोपण निमित्तमेव न वतः तथा उसे अज्ञान और उसके कार्य अंत करनादि इस अन्य उपाधि के कारण संसार की प्राप्ति हुई है जिस प्रकार की रज्जु ऊसर शुक्ति और आकाश आदि में सर्प जल रजत और मलिनता आदि की प्रतीति दूसरों के आरोप करने के कारण ही है स्वतः नहीं उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए निरपाधिको निरूपाख्यो नेति व्यपदेश्य साक्षात् सर्वांतर आत्मा, ब्रमाक्षर अंतरिया प्रशास्था ओपनषद पुरुषो तदेव विज्ञान आनंदम ब्रह्मेत तदे पुनरीद प्रवक्ताहारतृदिंगात्मावक्ता हतर ततः परेण जगदत्मा ततोपि प्रविलाप्य जगदात्म उपाधिभूत प्रज्वादावीव सर्पाक विद्या स एष नेति साक्षा सर्वातर ब्रमाधिगत अभिया परिप्रापितो जनको यागवल नागमता संक्षेप इस प्रकार मन और वाणी का अभिशय नेति नेति इस वाक्य से निर्देश साक्षात अपरोक्ष सर्वांतर आत्मा ब्रह्म अक्षर अक्षरअंतर प्रशासनिषद विज्ञान आनंद रूप ब्रह्म है यह ज्ञात हुआ वही फिर सूक्ष्म आहार करने वाला इंद्र संज्ञक वैश्वानर फिर इससे भी सूक्ष्मतर आहार करने वाला हृदयांतरवर्ती लिंगात्मा और फिर उससे भी सूक्ष्म प्राणोपाधिक जगदात्मा जाना गया फिर रज्जो आदि में सर्पादि के समान उपाधि भूज जगदात्मा का भी ज्ञान द्वारा लय करके स एस नेति नेति इस वाक्य द्वारा साक्षात सर्वांतर ब्रह्म जाना गया है इस प्रकार संक्षेपतः शास्त्र द्वारा याज्ञ बल से जनक अभय को प्राप्त कराया गया है अततः जागृत स्वप्न सुसुप्त तुर्या पुण्य तुर्याण्यु प्य प्रसंग सर्वे नेति प्रविविकता हतर प्राण सेति नेेतीं जाग्रस्वना महता तर्क विस्तृतग कर्तव्य अभियं प्राप्त सद्भाव्च्चात्मनो विप्रीपत् शंका निराकरण व्यतिरम शुद्धव स्वयं ज्योतिष अलुप शक्तिस्वूप निरतिशनंद स्वभा्यम अद्वैत आख्यायिका तो विद्या ग्रहण विधि प्रकाशनार्थ विद्याशेषतः वरदान सूचना यहाँ द्वितीय ब्राह्मण में उपासना की क्रम मुक्ति रूप अन्य अन्न प्रसंगसे इंध प्रवेविग्ताहार सर्वे प्राणाहऐस नेत नेति इत्यादि रूप से जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरी का उल्लेख किया गया है अब जागृत स्वप्नादि के द्वारा ही महान तर्क से उसका विस्तार पूर्वक बोध और अभय प्राप्त कराना है तथा विपरीत ज्ञान की आशंका के निराकरण द्वारा आत्मा के अस्तित्व देहादि से भिन्नत्व शुद्धत्व स्वयं प्रकाशत्व अलुप्तशक्ति स्वरूपत्व निरति सयानंद स्वभावत्व और अद्वैतत्व का भी बोध कराना है इसी से आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है आख्यायिका तो विद्या के दान और ग्रहण की विधि प्रदर्शित करने के लिए तथा विशेषता विद्या की स्थिति के लिए है वरदान आदि की सूचना से यही बात ज्ञात होती है जनक के पास याज्ञवल का आना और राजा का पहले प्राप्त किए हुए इच्छासार प्रश्न रूप वर के कारण उनसे प्रश्नकर्ण जनक ह वैदेह याज्ञवल्को जगाम स मेने जनक ह वैदेह याज्ञल्को जगाम स मे ने नदीष यज्जनक वैदेहो याज्ञवल्कोत्रे समाते तस्म याज्ञवल्को वरम ददौष काम प्रश्न में भ्रवेतम हास्म हम्राढ़ विदय राज जनक के पास याज्ञवल्क गए उनका विचार था मैं कुछ उपदेश नहीं करूँगा किंतु पहले कभी विदय राजनक और याज्ञ ने अग्निहोत्र के विषय में परस्पर संवाद किया था उस समय याज्ञ ने उसे वर दिया था और उसने इच्छानुसार प्रश्न करना ही मांगा था यह वर्ग याग्ञवल्क्य उसे दे दिया था अतः उनसे पहले राजा ने ही प्रश्न किया जनकमह वैदेह याग्ञवल्को जगामा स च गे वेदे चिंतवान्न न बदिष्य किंचितिदपी राजमन प्रयोजन तो योगक्षेम न बदिष्यवकलो याज्ञवल्यो यद यज्जनक पृष्वा ततिपेदे त्र को हेतु स कर, करने ख्यायिका माचष्टे विदयराज राजन के पास याज्ञवल्क गए उन्होंने जाते हुए ऐसा विचार किया या सोचा कि मैं राजा के प्रति कुछ उपदेश नहीं करूंगा जाने का प्रयोजन तो जोग क्षेम के लिए था कुछ उपदेश नहीं करूंगा जिस प्रकार संकल्प वाले होने पर भी याज्ञवल्क ने जो जो भी जनक ने पूछा वह सभी बतलाया इस प्रकार संकल्पित विचार के विरुद्ध करने में क्या हेतु था इस विषय में त्रुथ्आख्यायिका बतलाती है पूर्व किल जनकयाज्ञवल संवाद आसद अग्निहोत्रे निमित्ते तत्र अग्निहोत्र विषय विज्ञान उपलभ्य पितिष्टो याज्ञवल्क तस्म जनकाय हल वरम दद स च जनको काम प्रश्नमे वरम वब्रे मृतवा तम च वरम हास्मे दद याज्ञवल्क तेना वर प्रधानसाथ्यन सुमपि याज्ञवल्क तृषि स्थित अपि सम्राटे जनक पूर्व पप्रक्ष इससे पहले याज्ञवल्क और जनक का अग्निहोत्र के निमित्त से संवाद हुआ था उसमें जनक के अग्निहोत्र विषय ज्ञान को देखकर उसे संतुष्ट हो याज्ञवल्क ने जनक को वर दिया था उस जनक ने उस समय इच्छानुसार प्रश्न करने का वर ही मांगा था और याज्ञवल्क ने उसे वह वर दे दिया था उस वर प्रदान के सामर्थ्य से कुछ कहने की इच्छा वाले न होने और चुप बैठे रहने पर भी पहले राजा जनक ने ही याज्ञवल्क से पूछा तत्रुक्ति ब्रह्म विद्या कर्मणा विरुद्धवात्द्यायाच स्वातंत्र्या स्वतंत्रता स्वतंत्रता ही ब्रह्म विद्या सहकारी साधनांतर निरपेक्षा पुरुषार्थ साधने तिचाप कर्म से विरुद्ध होने के कारण उस कर्म कांड के प्रसंग में ही ब्रह्म विद्या का वर्णन नहीं किया गया क्योंकि विद्या तो स्वतंत्र है ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है अन्य सहकारी साधन की अपेक्षा से रहित है और पुरुषार्थ के साधन भूत है पुरुष के व्यवहार में उपयोगी पाँच ज्योतियाँ पहला आदित्य ज्योति याज्ञवल्य किं ज्योतिर पुरुष इति आदित्य सम्राट आदिज्योति सम्राटती हौवाचादिवाय ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरते पल्येतीम तवल हे याज्ञवल्क्य पुरस्किस ज्योतिवाला है हे सम्राट यह आदित्य रूप वाला है ऐसा याज्ञवल्क ने कहा यह आदित्य रूप से ही बैठता है सब ओर्जाता कर्म करता और लौट जाता है याज्ञवल यह या बात ऐसी ही है हे याज्ञवल्के संबोध्यामुखीकरणा या। कि ज्योतिर पुरुष की किम से पुरुष इति किमस्य ज्योतिर्येन ज्योतिर्ण ज्योतिषा व्यवहरती सोय किोति अयम प्राकृत कार्य करण संघात कर्णसातूपाण्याम पुषा पृछते किमें स्वाव स्वावयस्य ज्योतिरण व्यवहरती आहोस्वी स्वयवसघात मध्यपा ज्योतिषा ज्योतिष कार्यम पुरशों निवर्तप्रेत्य पृछति हे यागिवल इस प्रकार अपने अभिमुख करने के लिए संबोधन करके जनक पूछता है यह पुरुष किस ज्योति वाला है अर्थात इस पुरुष की ज्योति क्या है जिस ज्योति से कि यह व्यवहार करता है इसी अभिप्राय से पूछता है तो यह पुरुष किस ज्योति वाला है यह इस प्राकृत देहेंद्रीय संघात रूप सिर और हाथ आदि अवयवों वाले पुरुष के विषय में प्रश्न किया जाता है क्या यह अपने अवयवों से बाहर रहने वाली किसी अन्य ज्योति से व्यवहार करता है अथवा अपने अवयवों के संघात में रहने वाली ज्योति से यह पुरुष ज्योति का कार्य पूरा करता है इस अभिप्राय से ही जनक पूछता है किं चाह यदि व्यतिरिकन यदि व्यतिरिकन ज्योतिषा ज्योतिष कार्य निवर्त शृणुतत्व कारणम यदि व्यतिरिकन ज्योतिषा ज्योतिष कार्य निवर्तकत्व स्वभावो निर्धारितो होती ततो दृष्टा ज्योतिष कार्य व्यतिरिक्त विषयुमामह व्यतिरक्त्योतिमेद कार्यमीती अथ व्यतिर स्वात्मना ज्योतिषा ततो प्रत्यक्षे ज्योतिषी ज्योतिष कार्यदर्शने व्यतिरमे ज्योतिरनुमेंय अथ नियम व्यतिरक्त अव्य अव्यतिरिक्त वा ज्योति पुरुष पुरुषस्य व्यवहार हेतु तो तथो नध्यवशा एवं ज्योतिर्विषे इत मन पृछति जनको याग्ञवल कि पुरुष इति किंतु देहादिस से व्यतिरिक्त अथवा अव्यतिरिक्त किसी भी प्रकार की ज्योति से यहाँ ज्योति का कार्य पूर्ण करता हो इससे क्या हुआ इसमें जो कारण है सो सुनो यदि इसका स्वभाव किसी व्यतिरिक्त ज्योति से ही ज्योति का कार्य पूरा करने का निश्चय किया जाए तो जहां ज्योति नहीं देखी गई है उस कार्य के विषय में भी हम ऐसा अनुमान करेंगे कि यह कार्य किसी व्यतिरिक्त ज्योति के कारण ही हुआ है और यदि यह अपने से अभिन्न ज्योति द्वारा ही व्यवहार करता है तो ज्योति का प्रत्यक्ष होने पर भी ज्योति का कार्य देखने पर अभिन्न ज्योति का ही अनुमान करना होगा यदि ऐसा माने कि पुरुष के व्यवहार की हेतु व्यतिरिक्त या अव्यतिरिक्त ज्योति है इसका नियम है ही नहीं तब तो ज्योति के विषय में अनिश्चय ही रहेगा ऐसा मानकर ही जनक याज्ञ से पूछता है कि यह पुरुष किस ज्योति वाला है नन्वे अनुमान कौशले जनक प्रश्न न स्वयमे कस्मा न शंका किंतु यदि जनक में ऐसा अनुमान कौशल है तो उसे प्रश्न करने की क्या आवश्यकता थी उसने स्वयं ही अनुमान करके क्यों नहीं जान लिया पी लिंगा लिंगी संबंध सत्यमेतंगलिंगी सम्बन्ध विशेषाण्यंत सौक्षमे दुर्वबोध्यता मनते बहूना पंडिता कि अतएव धर्म सूक्ष्म परिद्यापार दृश्यते इस्यते पुरुष विशेषापेक्षत से दरा परिषद तय वैको वे वेति तस्मा कौशलम राग्यः तथापि तो युक्त याग्ञवल्क प्रष्टुम विज्ञानकौशलतातम्योपत्ते पुरुषाण समाधान यह ठीक है तथापि लिंग और लिंगी अर्थात व्यापक और व्याप्य के संबंध विशेषों को अत्यंत सूक्ष्मता के कारण वह उन्हें अनेकों विद्वानों के लिए भी दुर्बोध समझता है एक की तो बात ही क्या है इसी से धर्म जैसे सूक्ष्म विषय का निर्णय करने के लिए परिषद व्यापार अनेकों की गोष्ठी की अपेक्षा होती है तथा विशिष्ट पुरुष की भी अपेक्षा होती है कम से कम दस पुरुषों की परिषद होती है तथा सदाचार संपन्न तीन पुरुषों की और आध्यात्मिक एक पुरुष की भी परिषद हो सकती है इसलिए यद्यपि राजा में अनुमान करने की कुशलता है तो भी याज्ञवल्क से पूछना उचित ही है क्योंकि पुरुषों के विज्ञान और कौशल का तो तारतम्य होना संभव है अथवा श्रुति स्वयमेव आख्यायिका व्याजेन अनुमान मार्ग उपन्य असमान बोध्यति पुरुषम अति मनुसरती अथवा पुरुष की बुद्धि का अनुसरण करने वाली श्रुति आख्यायिका के मिस से अनुमान के मार्ग का उल्लेख करके हमें स्वयं ही बोध करा रही है इसमें राजा अथवा मुनि किसी की भी बुद्धि की कुशलता अभी अभिप्रेत नहीं है याज्ञवल्कोपी जनका प्राया भी प्रायाज्ञतया व्यतिरिक्त महात्मा ज्योतिर्बोधिस्यन जनकम व्यतिरिक्त प्रतिपादकम एवं लिंगम प्रतिपेदे यथा प्रसिद्ध महादित्य ज्योति सम्राटी हुवाचा जनक के अभिप्राय को जानने वाले होने से याज्ञवल्क जी ने भी देहादि से व्यतिरिक्त आत्मज्योति का बोध कराने के लिए जनक व्यतिरिक्त ज्योति का प्रतिपादक लिंग ही बतलाया यहा हे सम्राट वह प्रसिद्ध आदित्य आदित्यज्योतिला है ऐसा उन्होंने कहा कथम आदित्य आदिन स्वयवसात चक्षषो अनुग्राहक ज्योतिषा प्राकृत पुरुष आस्ते उपति पलते पर्यति क्षेत्रमरण्य त्र ग्वा कर्मकुर विपल्यती च चा चागत अत्यंत व्यतिरक्तोतिष्व प्रसिद्धता प्रदर्शनार्थम अनेक विशेषण विशेषण बाह्यानेकज्योतिदर्शन च चा चारित्व चारिवर्शनार्थ किस प्रकार आदित्यज्योतिवाला है सो बतलाते हैं यह प्राकृतपुरुष अपने अवयव संघार से व्यतिरिक्त नेत्रेंद्र के अनुग्राहक आदित्य के द्वारा ही बैठता इधर उधर क्षेत्र या जंगल में जाता वहां जाकर कर्म करता और जैसे गया था वैसे लौट भी आता है पुरुष के अत्यंत व्यतिरिक्त ज्योतिष की प्रसिद्धता प्रदर्शित करने के लिए जहां अनेक विशेषण दिए गए हैं और बाह्य अनेक ज्योतियों का प्रदर्शन लिंग का अव्य तो प्रदर्शित करने के लिए है एवं वे तद्ज्ञवल्क जनक याज्ञवल्क यह बात ऐसी ही है दूसरा चंद्रज्योति अस्तमित आदि याज्ञवल्क किं पुरुष इति चंद्रमा एवा ज्योतिर्भवती चंद्रम सेवाय ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्मकुरते पल्येती कर्म तद्जवल्क जनक हे याज्ञवल्क आदित्य के अस्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है याज्ञवल्क उस समय चंद्रमा ही उसकी ज्योति होता है चंद्रमा रूप ज्योति के द्वारा ही यह बैठता इधर उधर जाता कर्म करता और लौट आता है जनक हे याज्ञवल्क यह बात ऐसी ही है तथास्तमित् आदित्य याज्ञवल्क किम ज्योतिरिवायम पुरुष इति चंद्रमा एवास्य ज्योति ही तथा आदित्य के अस्त होने पर हे याज्ञवल्क यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है चंद्रमा है इसकी ज्योति होता है तीसरा अग्नि अग्निज्योति अस्तमित आदि याज्ञवल्क्य चंद्रम से किं ज्योतिरेवायं कर्म रेवास््योतिर्भवित्विवायम ज्योतिषास्ते पल्ये तमकुरते विफल्येतीज्ञवल्क हे याज्ञवल्क्य आदित्य के अस्त हो जाने पर चंद्रमा के अस्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है अग्नि ही इसकी ज्योति होता है यह अग्नि रूप ज्योति के द्वारा ही बैठता है इधर उधर जाता कर्म करता और लौट आता है हे याज्ञवल्क यह या बात ऐसी ही है अस्तमिते आदित्य चंद्रमा स्तमिते स्तमित्ग्नि ज्योति आदित्य के अस्त होने पर और चंद्रमा के अस्त होने पर अग्नि ज्योति होता है